कदे भी दूर ना जाएं ऐ मेरे रहनुमा मेरे रहनुमा तू मेरे दिल दिया असीम गहराइयां छै मेरे दिल दिया असीम गहराइयां मेरे हर अंग छ समा गया है तू मेरे हर अंग छ समा गया है तू तेरे तुम दूर है सकणदी तेरे तुम दूर है सकणदी कल्पना भी होण असह है एक कल्पना भी होण असह है अकह है मेरीया भावनावां नु समझण दी कोशिश करें मेरीया भावनावां नु समझण दी कोशिश करें हर समय तांगदी हां तेरी ही रजा हर समय तंगती हां तेरी ही रजा तेरी ही चाहत तेरी ही खुशी तेरी ही चाहत तेरी ही खुशी देखी हाड़ा देखी हाड़ा कदे भी दूर ना जाई तू कदे भी दूर ना जाई